महाभारत शांति पर्व दयाशीत्यधिक दिविशतमोध्याय मृत्सुर का वध और उससे प्रकट हुई ब्रह्मत्या का ब्रह्मा जी के द्वारा चार स्थानों में विभाजन भाच मृत्य तो महाराज जराभिष्ट सर्वश अभुव्यान लिंगा शरीर मेरी छणु विश्व कहते हैं महाराज ज्वर से आविष्ट हुए वृत्तासुर के शरीर में जो लक्षण प्रकट हुए थे उन्हें मुझसे सुनो ज्वरिता घोरो वैवर्ण्यम चागमत्म गात्र कंपस् सुमहान श्वासश्चाप्यभवन महान उसके मुख में विशेष जलन होने लगी उसकी आकृति बड़ी भयानक हो गई अंग कांति बहुत फीकी पड़ गई शरीर जोर जोर से काँपने लगा का, तथा बड़े वेग से सांस चलने लगी रोमह तीव्रो भून निस्वास महान शिवाचार शिव शंका सा वक्ता सुतारुण निष्पात महा घोराष्ती सा उसके सारे शरीर में तीव्र रोमांच हो आया वह लंबी सांस खींचने लगा भरत नंदन मृत्तासुर के मुख से अत्यंत भयंकर अकल्याण स्वरूप महाघोर गीधड़ी के रूप में उसकी स्मरण शक्ति ही बाहर निकल पड़ी उलकाश्च ज्वलिता दीप्ता पार्शे प्रपेति रे गृद्धा कंका पलाकाश्च वाचो मंचन सुधारुणाह वृत्तोपरिशन सृष्टा चक्रवत परिभ्रमोह उसके पास भाग में प्रज्वलित एवं प्रकाशित उलका लगी गिद्ध कंक बगले आदि भयंकर पक्षी अपनी बोली सुनाने लगे और एक दूसरे से सटकर मित्रास के ऊपर चक्र के भांति घूमने लगे ततस्तम आता देवाप्या आहवे भद्रोद्यत कर चक्र तम दैत्यम तदनंतर महादेव जी के तेज से परिपुष्ट हो वज्र हाथ में लिए हुए इंद्र ने रथ पर बैठकर युद्ध में उस दैत्य की ओर देखा अमानुष मतोनाजस्व राज इसी समय तीव्र ज्वर से पीड़ित हो उस महान असुर ने अमानुषी गर्जना के और बारंबार जम्भा ली सभद्र सु महातेज कालाग्नि सजृशोपम दभाई लेते समय ही इंद्र ने उसके ऊपर भद्र का प्रहार किया वह महातेजस्वी भद्र कालाग्नि के समान जान पड़ता था क्षिप्रम एव महाका वृत्त दैत्यम अपत यत तथोनादत पुनरिवत वृत्त विरीहित दृष्टवा देवानाम भरतर्षभ उसने उस महाकाय दैत्य वृत्तासुर को तुरंत ही धराशाई कर दिया भरत फिर तो वृत्तासुर को मारा गया दे चारों ओर से देवताओं का सिंहनाथ वहां बारंबार गूंजने लगा कि वृत्ता सुन अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का चिंतन करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया यह भी इतनी बात और समझ लेनी चाहिए वृत्तम तुहत्वा मघवा दान वे महायशा वज्रेन विष्णु युक्त दानो शत्रु महायशस्वी इंद्र ने विष्णु के तेज से व्याप्त हुए वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध करके पुनः स्वर्गलोक में ही प्रवेश किया अथ वृत्त कौरभ्य शरीर ब्रह्मवध्या महा घोरा रौद्रालोक भया करा दशना भी कृष्ण पिंगला कुन्दन तनंतर वृत्तासुर के मृत शरीर से संपूर्ण जगत को भय देने वाली महाघोर एवं क्रूर स्वभाव वाली ब्रह्महत्या प्रगट हुई उसके दांत बड़े विकराल थे उसकी आकृति कृष्ण और पिंगल वर्ण की थी वह देखने में बड़ी भयानक और विकृत रूप वाली थी प्रकृण मूर्धा चै अघोरण कपाल माल भरत तन्दर उसके बाल बिखरे हुए थे नेत्र बड़े भयावने थे उसके गले में नरमुंडों की माला थी भरत व रुद्रा धर्म चीरबल कलवा श्री साकम्यम राजेन्द्र भया वज्रणमृग आस तदा भरत सतर्मज्ञ राजेन्द्र भरत उसके सारे अंग रक्त से भिंगे हुए थे उसने चीर और बलकल पहन रखे थे ऐसे विकराल रूप वाली वह वा भयानक ब्रह्महत्यावृत्त के शरीर से निकलकर तत्काल ही भद्रधारी इंद्र को खोजने लगी कस्य पथ काल से अवृतः स्वर्गा मुख प्राया लोकाना हित काम आर मू दृष्ट शक्रमोज कु नंदन उस समय वृत्त विनाशक इंद्र लोक हित की कामना से स्वर्ग की ओर जा रहे थे महातेजस्वी इंद्र को युद्धभूमि से निकलकर आ जाते देख ब्रह्मत्या कुछ ही काल में उनके पास जा पहुँचे जग्राहवध्या देवेन्द्र सुलग्ना सही तस्म समुपन्न ब्रह्म हत्या ने देवेंद्र को पकड़ लिया और वह तुरंत ही उनके शरीर से सट गई वह ब्रह्म जनित भय उपस्थित होने पर इंद्र उससे पिंड छुड़ाने के लिए भागे और कमल की नाल के भीतर घुसकर कर उसे में बहुत वर्षों तक छिपे रहे अनुसित स तथा वै ब्रत तदागृहित कौरव्य निस्तेजा समय परन्तु उस ब्रह्मत्या ने यत्न पूर्वक उनका पीछा करके वहाँ भी उन्हें जा पकड़ा गुरुनंदन ब्रह्मत्या द्वारा पकड़ लिए जाने पर इंद्र निस्तेज हो गए तस् व्यपोहने शक्र पर चकार देवेन्द्रो चाशकाेन्द्रो ब्रह्मवद्ध्यापूहित देवेन्द्र ने उसके निवारण के लिए महान प्रयत्न किया परंतु किसी तरह भी वे उसे दूर न कर सके गृहीत एवतया देंद्रो भरतर्षभ पितामह पागस्य शिसा ततपूजयत भरतभूषण ब्रह्मत्या ने देवराज इंद्र को अपना बंदी बना ही लिया वे उसी अवस्था में ब्रह्म जी के पास गए और मस्तक झुकाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया ज्ञावा गृहीतम सत्रम सद्विध प्रवर अध्यम ब्रह्मा स चिंतयामा भरत सत्यम भरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के व से पैदा हुई ब्रह्महत्या ने इंद्र को पकड़ लिया है यह जानकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कामवाच वाच महाबाहो ब्रह्म पिताबह त्वरे मधुरेनाथ शांति भारत महाबाह भारत तब ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्महत्या को अपनी मीठी वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए से उससे कहा मुचताियो ब्रूहि किं ते करो मध्य काम तम क्षति भावनी ये देवताओं के राजा इंद्र हैं इन्हें छोड़ दो बेरा प्रिय कार्य करो बोलो मैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं तुम जिस किसी मनोरथ को पाना चाहो उसे बताओ ब्रह्मुवाच त्रिलोकपूजते दिव प्रीतेलोक्यकर्तरी कृतमे हिम मनवास तो विधत्म ब्रह्म हत्या बोली तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले त्रिभुवन पूजित आप परमदेव के प्रसन्न हो जाने पर मैं अपने सारे मनोरथों को पूर्ण हुआ ही मानती हूं अब आप मेरे लिए केवल निवास स्थान का प्रबंध कर दीजिए तया कृत यम मर्यादा लोक संरक्षणार्थना स्थापना वयेश महति तया देव प्रवर्ति आपने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए यह धर्म की मर्यादा बाँधी है देव आप ही ने इस महत्वपूर्ण मर्यादा की स्थापना करके इसे चलाया है तो धर्म के ज्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रभो जब आप प्रसन्न हैं तो मैं इंद्र को छोड़कर हट जाऊंगी परंतु आप मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर दीजिए भीष्मच प्राह तदा ब्रह्मवध्याम पितामह उपायत स्रह्मवध्याम व्यपोहत जी कहते जिठिर तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा बहुत अच्छा मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उपाय द्वारा इंद्र की ब्रह्म हत्या को दूर किया तत स्वयंभुआ ध्या तन्ही महात्मना ब्रमाण उपसम तथो वचनम तन्नंतर महात्मा स्वयंभु ने वहाँ अग्निदेव का स्मरण किया उनके स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास आ गए और इस प्रकार बोले भगवन् प्राप्तस्में भगवन्देव तनिंदता यर्तव्य माया दवा वक्तमर्ष भगवान देव मैं आपके निकट आया हूं प्रभो मुझे जो कार्य करना हो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मोवाच बहुधा विभिद्यामी ब्रह्मवद्मा शक्रशाघ विमोक्षा चतुर्भाग प्रतीक्ष ब्रह्मा जी ने कहा अग्निदेव मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्मत्या के कई भाग करूंगा इसका एक चतुर्था तुम भी ग्रहण कर लो अग्नि तो वही ब्रह्म ध्या प्रभु ए तमेक्षा विज्ञा तुम तत्व लोक पूजित अग्नि ने कहा ब्रह्मण प्रभु मेरे लिए आपके आज्ञा सिरोधार्य है परंतु मैं भी इस ब्रह्मत्या से मुक्त हो सकूँ इसके लिए इसकी अंतिम अवधि क्या होगी इस पर आप विचार करें विश्वबंद पितामह मैं इस बात को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ ब्रह्मोवाच यस्वाम ज्वलंत साध्य स्वयं वे मानव क्वचिन बीजो सधीर शैर्बणे नक्षति तमोवृत तमेसा या सिथचिप्रम त्र निवती ब्रह्मवध्यावाहभ्येत ते मानसो ब्रह्मा जी ने कहा अग्निदेव यदि किसी स्थान पर तुम प्रज्वलित हो रहे हो वहाँ पहुँच कोई अधिकारी बानो तमोगुण से आवृत्त होने के कारण बीज औषधि या रसों से स्वयं ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसी पर तुरंत यह ब्रह्महत्या चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करने लगेगी अत हव्यवाहन तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए प्रतिअग्राह कव्य भो पितामहस्य भगवान तथा च प्रभो प्रभो ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हव्य और कव्य के भोक्ता का भोक्ता भगवान अग्निदेव ने उन पितामह की वह आज्ञा स्वीकार कर ली इस प्रकार ब्रह्म हत्या का एक चौथाई भाग अग्नि में चला गया ततो तथो वृक्ष पितामह तीर्ण समाह महाराजुम समुपचक्रमे महाराज इसके बाद पितामह वृक्षत्रिन और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कहने लगे ब्रह्म उच यमृत्ता ब्रह्मत्या महाभया चतुर्था अशाज प्रत्यक्षथ ब्रह्मा जी बोले वृत्तासुर् के वर्य महाभयंकर ब्रह्मत्या प्रकट होकर इंद्र के पीछे लगी है तुम लोग उसका एक चौथाई भाग स्वयं ग्रहण कर लो तथो वृक्ष औषधि तृणम तथे उक्त यथा तथम व्यथत ब्रह्मीत राजी ने जब उसी प्रकार सब बातें ठीक ठीक सामने रख दी तब अग्नि के ही समान वृक्ष तृण और औषधियों का समुदाय भी व्यथित हो उठा और उन सबने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा अस्माक ब्रह्मवध्यामह तो दैव नाभता न ना पुनर्हत मसी लोक पिताम हमारे इस ब्रह्म का अंत क्या होगा हम तो यो ही देव के मारे हुए स्थावर ज्योनी में पड़े हैं अतः अब आप पुनः हमें न मारे व्यम अग्नि वयमग्नि तथा शीतम वरसम चौने सहा महम सततम देव तथा छेदन वेतने ब्रह्म ब्रह्मवध्याम अ त्रिलोकेश मोक्ष चिंतताम भवान देव त्रिलोकीनाथ हम लोग सदा अग्नि और धूप का ताप सर्दी वर्षा आंधी और अस्त्र शस्त्रों द्वारा भेदन छेदन का कष्ट सहते रहते हैं आज आपके आज्ञा से इस ब्रह्म हत्या को भी ग्रहण कर लेंगे किंतु आप इनसे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए ब्रह्मोवाच पूर्व काले तो संप्राप्त जो वै छेदन भेदनम करिष्यति नरो मोहः तमेशानु उगम ब्रह्मा जी ने कहा संक्रांति ग्रहण पूर्णिमा अमावस्या आदि पर्व प्राप्त होने पर जो मनुष्य मोहश तुम्हारा भेदन छेदन करेगा उसी के पीछे तुम्हारी यह ब्रह्महत्या लग जाएगी ततो तथो वृक्ष औषधिम महात्मना ब्रह्मांडम अभि संपू्य जगा यथागत विष्णुजी कहते राजन महात्मा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वृक्ष औषधि और तृण का समुदाय उनकी पूजा करके जैसे आया था वैसे ही शीघ्र लौट गया आहू या सबसु आहूयाप सरसो देव तथो लोक पिता मधुरा शांत नीव भारत भारत तत्पात लोक ब्रह्मा जी ने अपसराओं को बुलाकर उन्हें मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए से कहा इमिंद्रादुप्राता ब्रह्मवध्या वरांगना चतुर्थम शाहभागा क्षता सुंदरियों आई है तुम लोग मेरे कहने से इसका एक चतुर्थांश ग्रहण कर लो अब ग्रहण कृत बुद्धिनाम देवेश तव शासना मोक्ष चिंत स्व पितामह अवसराय भी बोली देवेश पितामह आपके आज्ञा से हमने इस ब्रह्महत्या को ग्रहण कर लेने का विचार किया है किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करे सुन रे सो जो वह मथुन मैथुन माचरेप्रम भेतु मानसो ब्रह्मा जी ने कहा जो पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ मैथुन करेगा उस पर यह ब्रह्म हत्या शीघ्र चली जाएगी अतः तुम्हारी यह मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए तथे थे श्रेष्ठ मनसुक् स्वाणी स्थानान सम्राप्य हरे मे भर तब भिष्म जी कहते हैं भर श्रेष्ठ यह सुनकर अप्सराओं का मन प्रसन्न हो गया वे बहुत अच्छा कहकर अपने अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी तत स्त्रिलोकृदेव पुनरव महातपापसंचितयास ध्याताप्यगमन तब त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले महातपस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः जल का चिंतन किया उनके स्मरण करते ही तुरंत जल देवता वहां उपस्थित हो गए तास्तु सर्वा समागम्य ब्रह्माड अमितौज राजन राजन वे सब अमित तेजस्वी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले इमा स्म देव संप्ता हका सरिंदम शासनावलोके स न प्रभो शत्रुओं का दमन करने वाले प्रभो देवलोकनाथ हम आपके आज्ञा से सेवा में उपस्थित हुए हैं हमें आज्ञा दीजिए हम कौन सी सेवा करें ब्रह्मवाच एम वृत्ता महाभयाम ब्रह्मवध्या चतुर्थाशम अशा प्रतीक्षत ब्रह्मा जी ने कहा वृत्तासुर के वध से इंद्र को यह महाभयंकर ब्रह्मत्या प्राप्त हुई है तुम लोग इसका एक चौथाई भाग ग्रहण कर लो आपूचु एवं लोके स यथावदि न प्रभो मोक्ष जल देवता ने कहा लोकेश्वर प्रभु आप जैसा कहते हैं ऐसा ही होगा परंतु हम इस ब्रह्म हत्या से किस समय छुटकारा पाएंगे इसका भी विचार कर ले तम भी देवेश सर्वस्या जगत प्रसादो ही भवे आप, के परम हैं। आप हमारा इस दें इससे बढ़ कर हम लोगों पर दूसरा कौन अनुग्रह होगा ब्रह्मोवाच अल्पा कृपा जो नरो बुद्धिमोहित श्लेष्मी यस्मासु युष्मा सुस्यति क्षिप्रम त्र चती तथा वो भविता ब्रह्मा जी ने कहा जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से मोहित होकर जल में तुक्ष बुद्धि करके तुम्हारे भीतर थूक खखार या मल मूत्र डालेगा तुम्हें छोड़कर यह ब्रह्म हत्या तुरंत उसी पर चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करेगी इस प्रकार तुम लोगों का ब्रह्मत्या से उद्धार हो जाएगा यह मैं सत्य कहता हूँ तथो विमुच देवेन्द्र ब्रह्मवध्या युधिष्ठिर यथा विशिष्टम तम वाषम अगमदेव शासना युधिष्ठिर तदनंतर देवराज इंद्र को छोड़कर वह ब्रह्मत्या ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके दिए हुए पूर्वोक्त निवास स्थानों को चली गई एव सक्रेण संता ब्रह्मवध्या जना पितामह्य सोस्वेध मुकयत नरेश्वर इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मत्या प्राप्त हुई थी फिर उन्होंने ब्रह्मजी की आज्ञा लेकर अश्वेध यज्ञ का अनुष्ठान किया श्रूयते च महाराज संप्राता वाषे नई ब्रह्मवध्या ततः शुद्धि लब्धवान् महाराज सुन में आता है कि इंद्र को जो ब्रह्महत्या लगी थी उससे उन्होंने अश्वे ध्य करके ही शुद्धि लाभ की थी समवाप्य श्रीअम देव प्रहर्षम अतुलम भिले भी वास व पृथ्वी पते पृथ्वीनाथ देवराज इंद्र ने सहस्त्रों शत्रुओं का वध करके अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को पाकर अनुपम आनंद प्राप्त किया के रक्त से बहुतेरे छत्रक उत्पन्न हुए थे जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए तथा यज्ञ की दीक्षा लेने वालों के लिए और तपस्वियों के लिए अभक्षणी है सर्वस्थम तमप्यती प्रिय कुरु इमे ही भूतले देवा प्रचिता कुन नंदन कुरुनंदन तुम भी इन ब्राह्मणों का सभी अवस्थाओं में प्रिय करो ये इस पृथ्वी पर देवता के रूप में विख्यात हैं एवं शक्रेण कौरभ्य बुद्धि सौक्ष महासुरा उपाय पूर्व निह तो वृत्रो शेजसा षण इस तरह अमित तेजस्वी देवराज इंद्र ने अपने से काम उपाय पूर्वक महान असुर का किया था। एवं भविष्य मित्र कुंती कुमार जैसे स्वर्गलोक में शत्रुसूदन देव विजयी हुए थे उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी पर किसी से पराजित होने वाले नहीं हो ये तो सक्र कथा दिव्यां इमाम पर्वश पर्वशु विप्रमध्य व दिश्यंते नीस्यंति किल जो प्रत्येक पर्व के दिन ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा का प्रवचन करेंगे उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं प्राप्त होगा तद् इस प्रकार वित्तासुर के प्रसंग से मैंने तुम्हें यह इंद्र का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो इत श्री महाभारती शांति पर मोक्ष धर्म पर ब्रह्मत्या विभागे दयाशीत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ब्रह्मत्या का विभाजन विषयक 242 सौ अध्याय पूरा हुआ